पत्रावली एक सौ स्वामी ब्रह्मानंद को लिखित द्वारा इट इजी वर्षम रीडिंग इंग्लैंड अठारह अभिन्न हृदय सान्याल तथा तो तुम्हारे पत्र से सब समाचार विदित हुए तुम लोगों को विशेषकर तुम्हारे पत्रों में दो त्रुटियाँ रहती हैं प्रथम तो यह कि जिन आवश्यक कार्यों के बारे में मैं पूछता हूँ उनमें से प्रायः किसी का भी जवाब नहीं मिलता और द्वितीय यह कि पत्र के जवाब देने में अत्यंत विलम्ब हो जाता है तुम तो भाई घर में बैठे हुए हो और मुझे इस विदेश में रोटी की चिंता करनी पड़ती है साथ ही दिन रात परिश्रम और फिर लट्टू की तरह चक्कर लगाना अब मैं यह अच्छी तरह समझ रहा हूँ कि मुझे अकेले ही कार्य क्षेत्र में अग्रसर होना पड़ेगा शशि यद्यपि सबसे अधिक उपयुक्त है फिर भी तुम लोग केवल मात्र इसी अधेर बूंद में लगे हुए हो कि उसके लिए अकेला आना संभव है या नहीं अत्यंत विलासितापूर्ण जीवन यापन करने वाले बाबुओं के ये देश हैं किसी व्यक्ति ने किसी व्यक्ति के नख के भी किसी कोण में मैल रहने पर कोई उसे स्पर्श तक नहीं करता यदि शरत आने के लिए तैयार न हो तो शारदा को भेजना अथवा मद्रास पर लिख कर वहाँ से किसी को भेजने की व्यवस्था करना मुझे यह लिखे हुए प्राय दो महीने के करीब बीत गए तारक दादा ने अपने हाल के पत्र में लिखा है कि इसके आगे की डाक में उक्त विषय का पूरा विवरण भेजा जाएगा किंतु यह प्रतीत होता है कि अभी तक उस बारे में कोई निर्णय नहीं हो पाया है मुझे यह आशा थी कि यहाँ मेरे रहते रहते कोई न कोई आ जाएगा किंतु अभी तक तो कोई निर्णय ही नहीं हो पाया और समाचार भी कोई दो वर्ष में एकाध मिलता है बिजनेस इज बिजनेस काम काज तत्पर होकर करना चाहिए ढुलमुल नीति से नहीं अगले सप्ताह के अंत में मेरा अमेरिका जाना निश्चित है अतः चाहे जो कोई भी आए उससे भेंट होने की कोई आशा नहीं है इन देशों में बड़े बड़े विद्वान निवास करते हैं ऐसे मनुष्यों को शिष्य बनाना क्या मजाक है तुम लोग केवल बच्चे हो एवं बच्चों की तरह बातें करते हो गिरिश बाबू मेरे कार्य में कैसे सहायता कर सकते हैं मैं ऐसा व्यक्ति चाहता हूं जो संस्कृत जानता हो अर्थात पुस्तक अनुवाद करने में स्टडी की सहायता कर सके मेरी अनुपस्थिति में स्टडी के साथ पुस्तकादि अनुवाद करे बस इतना ही मैं चाहता हूं इससे अधिक आशा मैं नहीं करता इतनी ही मात्र आवश्यकता है मेरी अनुपस्थिति में थोड़ा बहुत संस्कृत पढ़ा सके तथा अनुवाद कार्य में सहायता दे सके बस इससे अधिक और कुछ नहीं गिरीश बाबू को इन देशों का भ्रमण क्यों नहीं करने दिया जाए यह तो अच्छी बात है इंग्लैंड तथा अमेरिका भ्रमण के लिए तीन हजार रुपये मात्र चाहिए जितने अधिक व्यक्ति यहाँ आए उतना ही अच्छा है किंतु उन टोपधारी नकली साहबों को देख हृदय में जलन होने लगती है भूत जैसे काले फिर भी साहब भद्र पुरुष की तरह देश वेशभूषा धारण न कर जानवर बने फिरते हैं अस्तु यहाँ पर सब कुछ खर्च ही खर्च है आमदनी एक पैसे की भी नहीं स्टडी ने मेरे लिए बहुत कुछ खर्च किया है यहाँ पर भाषण के लिए अपने यहाँ की तरह उल्टा गांठ से खर्च करना पड़ता है किंतु कुछ दिन तक क्रम को जारी रखने पर तथा प्रख्याति होने के बाद खर्चे की समस्या हल हो जाती है प्रथम वर्ष अमेरिका में जो कुछ मुझे मिला है उसके बाद मैंने एक पैसा भी नहीं लिया है वह भी प्रायः खत्म होने आया है केवल अमेरिका लौटने लायक ही धन अवशिष्ट है निरंतर इधर उधर भ्रमण कर भाषण देने के फलस्वरूप मेरा शरीर अशक्त हो चुका है प्रायः नींद नहीं आती आदि तदुपरी अकेला हूँ अपने देशवासियों के बारे में मैं क्या कहूँ अब तक एक पैसा देकर ना तो किसी ने मेरी कोई सहायता की है और ना कोई सहायता प्रदान करने के लिए आगे बढ़ा है इस संसार में सब कोई सहायता चाहते हैं और जितनी सहायता की जाती है उतनी ही आकांक्षा बढ़ती जाती है और यदि उसकी पूर्ति करने में तुम असमर्थ हो तो तुम चोर ठहराए जाते हो जो कुछ लिखना हो स्टडी को लिखना इसको तुम भेजना चाहते हो जबकि किसी विषय के निर्णय के लिए तुम्हें एक युग का समय चाहिए शशि पर मुझे विश्वास है मैं उसे चाहता हूँ ही इज द ओनली हेल्थफुल एंड ट्रू मैन देअर वहाँ पर वही एकमात्र विश्वस्त तथा सच्चा व्यक्ति है उसकी बीमारी बीमारी सब कुछ प्रभु कृपा से ठीक हो जाएगी उसकी सारी जिम्मेवारी मुझ पर है यदि विवेकानंद